te doda mota tu vada dum daba kar doda piche dodi billi kya are tu hai ke मोटा चूहा दौड़ा धुम दबा कर दादा तो बच्चों एक था मोटा चूहा एक था मोटा चूहा एक, एक दिन उसे लगी जोर की भूख उसे लगी जोर की भूख बस वो दिल से निकला दिल से निकला रसोई में जा घुसा रसोई में मोहन रोटी खा रहा था चूहा चुपचाप जाकर उसके पीछे बैठ गया उसके पीछे बैठ गया चूहा पीछे बैठा था मोहन ने उसे देखा नहीं क्यों नहीं देखा बताओ हं ह इसलिए कि चूहा मोहन के पीछे बैठा था हां चूहा मोहन के पीछे बैठा था पीछे से चूहा चुपचाप धीरे-धीरे बढ़ा मोहन की थाली से रोटी उठाई फिर पीछे जाने ही वाला था कि पूसी ने उसे देख लिया पूसी मोहन की दिल्ली थी वो मटके के पीछे छिपी मोटे चूहे को देख रही थी पूसी कहां छिपी थी पूसी मटके के पीछे छिपी थी हम चूहे को देखकर पूसी मटके के पीछे से निकली चूहे के पीछे दौड़ी कहां दौड़ी पूसी मोटे चूहे के पीछे बिल्ली मोटे चूहे के पीछे क्यों दौड़ी हम्म हु, क्यों दौड़ी बोलो ना बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ी अरे भाई बिल्ली चूहे के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ी हां उसे पकड़ने के लिए दौड़ी मोटा चूहा जान बचाकर बाहर भागा चूहा बाहर भागा बिल्ली भी उसके पीछे पीछे बाहर भागी बिल्ली उसके पीछे-पीछे बाहर भागी बाहर खड़ा था एक कुत्ता बाहर एक कुत्ता खड़ा था बिल्ली को चूहे के पीछे भागता देख वो भी भौं-भौं करता बिल्ली के पीछे भागा चूहे के पीछे बिल्ली बिल्ली के पीछे कुत्ता मोहन ने कुत्ते का भौंकना सुना तो वो भी डंडा लेकर बाहर आया उसने अपनी बिल्ली के पीछे कुत्ते को भागते देखा तो वो डंडा उठाए कुत्ते के पीछे भागा कुत्ते के पीछे भागा बताओ भाई कुत्ते के पीछे कौन भागा हम बोलो कौन भागा कुत्ते के पीछे कुत्ते के पीछे भागा मोहन चूहे के पीछे बिल्ली चूहे के पीछे बिल्ली बिल्ली के पीछे कुत्ता कुत्ते के पीछे मोहन कुत्ते के पीछे मोहन सब एक दूसरे के पीछे दौड़े भाग बिल्ली पीछे बिल्ली भाग कुत्ता पीछे अरे चूहे भाग बिल्ली पीछे बिल्ली भाग कुत्ता पीछे कुत्ते भाग मोहन पीछे कुत्ते भाग मोहन पीछे कुत्ते भाग मोहन पीछे और भाई दौड़ता भागता बेचारा चूहा थक गया बेचारा चुहा ठक गया। उसने घूम कर पीछे देखा। उसने घूम कर पीछे देखा। पीछे बिल्ली दोड़ी चली आ रही थी। क्या देखा चुहे ने। उसके पीछे बिल्ली दौड़ती आ रही थी म्याऊ म्याऊ चूहा डर गया चूहा डर गया सोचने लगा बिल्ली को अपने पीछे आने से कैसे रोकूं बिल्ली को अपने पीछे आने से कैसे रोकूं बस वो एक पेड़ के पीछे जा छिपा पेड़ के पीछे जा छिपा बिल्ली आई तो वो बोला क्यों क्यों क्यों मौसी मौसी तुम्हारे पीछे कर बिल्ली भी घबरा गई चूहे के पीछे-पीछे भागती वो भी थक गई थी तभी पीछे से कुत्ते की आवाज आई भौं भौं भौं बिल्ली ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा बाप रे सचमुच एक मोटा कुत्ता उसके पीछे दौड़ता आ रहा था एक मोटा कुत्ता उसके पीछे दौड़ता आ रहा था कुत्ते को अपने पीछे आता देखकर बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ना भूल गई सोचने लगी हाय यह तो बड़ा मोटा कुत्ता पीछे आ रहा है अब क्या करूं क्या करूं बस बिल्ली ने एक ख्याल चली पता है बिल्ली ने क्या किया म्याऊ म्याऊ बिल्ली पीछे मुड़कर के जोर से बोली कुत्ते मामा पीछे देखो पीछे देखो देखो, तुम्हारे पीछे कौन है? कुत्ते ने भी पीछे घुम का जो देखा तो कबरा गया? बताओ, कुत्ता पीछे देखकर क्यों घबरा गया? बताओ, कुत्ता पीछे देखकर क्यों घबरा गया? अरे भाई कुत्ते के पीछे मोहन जो भागता आ रहा था डंडा लेकर कुत्ते ने जैसे ही पीछे देखा मोहन ने उस पर डंडा फेंक कर मारा मोहन कुत्ते के पीछे था डंडा कुत्ते की दुम पर लगा अच्छा भाई ये बताओ कि कुत्ते की दुम कहां होती है हा हा कुत्ते की दुम कहां होती है बताओ सोचकर बताओ हम्म कुत्ते की दुम कहां होती है कुत्ते की दुम होती है कुत्ते के पीछे कुत्ते की दुम होती है कुत्ते के पीछे हर जानवर की दुम उसके पीछे की ओर होती है बिल्ली की दुम भी पीछे की ओर होती है चूहे की दुम भी पीछे की ओर होती है आगे मुंह पीछे दुम हाथ भाई दुम पर डंडा लगते ही कुत्ता दर्द से चिल्ला पड़ा बस चोट खाकर कुत्ता भौं-भौं करता पीछे खड़े मोहन पर छपटा कुत्ता पीछे खड़े मोहन पर छपटा इस बात से मोहन कबरा गया उसने दो कदम पीछे हटकर कुत्ते का वार बचाया फिर पीछे घूमकर भागने लगा कहां भागने लगा पीछे हां पीछे किधर अरे मोहन जिधर से कुत्ते के पीछे-पीछे आया था ना उधर ही भागने लगा पहले मोहन कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था मोहन कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था अब कुत्ता मोहन के पीछे दौड़ रहा था कुत्ता मोहन के पीछे दौड़ रहा था भौ बां बां बां बां पहले पहले पहले पहले कुत्ता आगे मोहन पीछे कुत्ता आगे मोहन पीछे रुक, रुक रुक रुक रुक मोहन से कुत्ता डरता था मोहन से कुत्ता डरता था मगर अब मोहन आगे कुत्ता पीछे मोहन आगे कुत्ता पीछे कुत्ते थे मोहन डरता था कुत्ते थे मोहन डरता था कुत्ते थे मोहन डरता था कुत्ते थे मोहन डरता था और भाई कुत्ता मोहन के पीछे भागा तो बिल्ली ने चैन की सांस ली देर तक पीछे मुंह किए कुत्ते को दूर जाते देखती रही कुत्ता बहुत दूर चला गया तो बिल्ली को चूहे का ध्यान आया बिल्ली को चूहे का ध्यान आया उसी के पीछे-पीछे तो वो आई थी बस बिल्ली ने पीछे से घूमकर आगे जो देखा तो सन्नू रे गई जिस चूहे के पीछे-पीछे वो यहां तक आई थी वो चूहा वहां था ही नहीं हां वो चूहा वहां था ही नहीं हट भई होता भी कैसे बिल्ली जब पीछे घूमकर कुत्ते को दूर जाते देख रही थी तभी चूहा दौड़कर एक बिल में जा घुसा था बिल्ली ने चूहे को बहुत खोजा बिल्ली ने चूहे को बहुत खोजा पेड़ों के पीछे देखा झाड़ी के पीछे देखा टीले के पीछे देखा चूहा कहीं ना मिला तो बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ करती पीछे लौट गई बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ करती पीछे लौट गई भाई पीछे भला कहां अपने घर हां अपने घर घर ही से तो वो चूहे के पीछे वहां आई थी